शब्द ब्रह्माति अति हो गया था आगे देखो योगनिष्ठ से श्रेष्ठ हेत्तर वक्त उत्तर श्लोक अवतार योगनिष्ठ हो गया श्रेष्ठ है जिज्ञासा जिज्ञास भी शब्द ब्रह्म को अतिक्रमण करता है तो योगनिष्ठ श्रेष्ठ इसमें कहना क्या है आगे श्लोक अवतरण करते है कुत योगित्व श्रेष्ठ इत्या मृदु प्रयत्न भी क्रमण मोक्ष्य चेद अयत्न से क्लेशेतुकिचित कर आशंक्यम प्रकटय मृदु प्रयत्न क्रमण मोक्ष्य मृदु प्रयत्न अल्प प्रयत्न करने वाले भी से मुक्त हो जाता है अधिक अधिक प्रयत्न जिसका क्लेश हेतु अधिक के कारण अकिचित करो तुम तो अधिक प्रयत्न क्या करना यदि अल्प प्रयत्न से काम से मुक्त हो जाएगा अधिक प्रयत्न तो क्लेश अकिंचित कर व्यर्थ अधिक प्रयत्न क्यों करना धीरे धीरे प्रयत्न करो समय पर हो जाएगा इतना संक्य हेतुअर में अन्य हेतु दिखाते है प्रयत्न यू योगी संशुद्ध किल विष योगी संशुद्ध किलबिश अनेक जन्म संसि अनेक जन्म संसि तथो यांगति प्रनाद योगी संशोध परांगति प्रयत्ना प्रयत्न से अधिक यत्न कर संशोध किलबिषम यहाँ पाप नष्ट हो गया जन्म संसिध अनेकजन्म से संसिध होता है तथो परा गति भाष्य प्रयत्नातम अक यतमा अधिक यत्न करिए षय टीका में त्र योग विषय के विषय में अधिक प्रयत्न पर योगी विद्वान विशुद्ध विद्वान्दी टीका में तत सचित संस्कार समुदायत त संस्कृत संचित संस्कार समुदाय से तत्र आ गया है ते याति परम आ गया है विद्वान योगी हो गया विद्वान संशुद्ध गया विशुद्ध विषह संशुद्ध पाप उसका अर्थ पाप शोधन हो गया पाप नष्ट हो गया अनेक जन्मसु किंचित किंचित संस्कार जातम उपचित्य कुछ कुछ संस्कार ऐसे बहुत जन्म अभी भी जो वेदांत श्रवण करते है उसके पहले भी कितने साधन भजन किया हो बहुत साधन भजन करने पर वेदांत श्रवण के लिए प्रवृति होती है ऐसे कुछ कुछ जन्म में कुछ कुछ संस्कार इकट्ठी करते करते तेना जन्म कृत है न ऐसे जो अनेक जन्म कृत संस्कार उपचित हुआ उससे अनेक जन्म संसि संस्थीत होता है अनेक जन्म संसि तत्व यह आती परुगति तत्व में संचित संस्कार समुदायत, संस्कार समुदाय संचित हुआ अनेक जन्म में थोड़े थोड़े सत्कर्म जितने करता है कुछ साधन भजन तप अधिक करता है ये संस्कार रहते है ऐसे बहुत जन्म के संस्कार मिलने पर ही आगे जिज्ञासा वैराग्य श्रवणादि प्रवृत्ति होती है ततो याति, तथा लब्ध सम्यक दर्शन लब्धम सम्यक दर्शनम यह सम्यक दर्शन प्राप्त होता है अनेक जन्म संस्कार युक्त होने पर फिर ज्ञान होता है याति, परांगति, या प्रकृष्टांगति समुत्पन्न सम्य दर्शन प्रकृष्टागति सं न लभ्य सम्यक दर्शन ज्ञान हो जाता है उसी के कारण प्रकृष्टा गति मुख्य संयासी के द्वारा प्राप्त होती तेनाली मुक्ति मिशन अधिक प्रयत्न भवे शीघ्र इस मुक्ति जो चाहता है अधिक प्रयत्न भवेत अधिक प्रयत्न हो अधिक प्रयत्न यश्य अधिक प्रयत्न भवेत अधिक प्रयत्न करने वाला हो अधिक प्रयत्न करे अल्प प्रयत्न अल्प प्रयत्न यश्य अल्प प्रयत्न चिरे नुक्तिभाग दीर्घ काल अल्प प्रयत्न करे व्यर्थ नहीं होता है थोड़े थोड़े रहेगा ऐसे संस्कार होते होते फिर कितने हजार करोड़ जन्म चले जाएगा ठीक है ना ऐसे जितने संस्कार होता है ऐसे पाप भी बहुत पड़े वो भी फल देने लगते हैं ये लगता है तो फिर ऐसे ही चक्कर में चलते चलते संस्कार तो रहता है वो एक वो तो फल देने के पहले ये पाप भी फल देने लग जाते हैं तो चीरे नहीं वो व्यर्थ तो नहीं होता है कुछ कुछ करता है तो फल देंगे जब पाप कर्म फल समाप्त हो जाएगा तो ये फल देंगे जिस पाप पूरा समाप्त नहीं होते हैं जो फल देने की तैयारी होगी विशेष वो फल पहले दे देंगे बाद में ये संस्कार फिर उद्भुत होता है फल होता है चिरने मुक्ति भाग इसलिए अधिक प्रयत्न करना चाहिए जो शीघ्र मुक्ति चाहता है और जिसको संसार में भोग करने की इच्छा है वो प्रयत्न कम करना करेगा बनो सम्य ज्ञान द्वारा मोक्ष हेतुत्म तो योगस्य उत्तम मानुदे योगिना न सर्वाधिक तमा योग हो गया मोक्ष का है तो समय ज्ञान द्वारा श्रवण मनन करके ध्यान करता है ध्यान से सर्व कर्म संस वृत्ति निरोध करके ब्रह्माकार वृत्ति करता है तो सम्य ज्ञान होकर के मोक्ष मिलता है मोक्ष हेतुत्म योग से ज्ञान द्वारा इस अनुवाद करके योगी सर्वाधिक याग कहते सर्वाधिकतम आयोजन से यस्मा तस् तपस्व्योधि योगी ज्ञाने मत कर्मीभ्यको योगी तस्गी भवार्जुन मतो योगी तपस्वियों से भी योगी अधिक है तप करने वाले कृष्ण चंद्रायणी तप करते उनके उनकी अपेक्षा सवर्ण मन योग ध्यान अभ्यास करना अधिक है ज्ञानी भी मत अधिक इसको लेकर कोई लोग कहते ज्ञानी से भी योगी अधिक है इसलिए ज्ञान की अपेक्षा आसन परिणाम सिखाते हैं ये अर्थ नहीं ज्ञानी है शास्त्र पंडित उसके अपेक्षा योगी निधि करने वाले श्रवण मनन के बाद निधि करने वाले योगाभ्यास करने, तो करने, करने वाले श्रवणों करने के बाद फिर मनन निधि ध्यान करना पड़ता है तो लगातार वृत्ति प्रवाह करने से साक्षात्कार होता है इसलिए शास्त्र परोक्ष ज्ञानियों के अपेक्षा ध्यान अभ्यास करने वाले निधि करने वाले योगी अधिक मत कर्मी भेषा से भी ज्ञान योगाभ्यास करने वाले श्रेष्ठ है योगी भवार्जुन योगी हो ठीका योग उत्कर्षा अवश्य कर्तव्यत्वाये कर्तव्योग सर्वाधिक साधयती सर्वस्मा श्रेष्ठ अवश्य कर्तव्य अवश्य योग अनुष्ठान करना चाहिए योगी को सर्वाधिक योगी ने सर्वाधिक सर्वाधिक तपस्वीभ्यो अधिक योगी तपस्वीभ्यो अधिक योगी ज्ञानी ज्ञानी से भी अधिक है ठीक है नोगिनो ज्ञानीन पर्याचा वस्तु तो, तो, तो यहाँ योगी ज्ञानी को कहा तो योगी ज्ञानी तो पर्यावरचक हो गया तो ज्ञानी से फिर योगी अधिक क्या है योगी ज्ञानी तो एक अधिकत अधिक अधिक कैसे होगा कथम इसल से, से ज्ञान मत शास्त्र पांडित्यम शास्त्र पांडित्यम है यह शास्त्रार्थ है शास्त्र पांडित्य अर्थ नहीं शास्त्र पांडित्य शास्त्र में पंडित है ज्ञान तदव्य शास्त्र पांडित्य वाले ज्ञान वाले से मतो ज्ञान तो अधिक श्रेष्ठ है कर्मी अग्निहोत्रादि कर्म जो करते हैं उनसे भी अधिक है तदवेद्य अधिक योगी अधिक विशिष्ट है तस्मात्जुन है ठीक है योगी न सर्वाधिक फलितम क्या निष्पन्न हुआ तस्माद योगी भवार्जुन सबर्ण मनो सबण के पश्चात मानो ने करके ध्यान करके उसका साक्षात्कार करने के लिए प्रयत्न करना निधि आसन करना यही योग है स्लोगी ननु आदित्य इति न आदि विराट आत्मा सूत्र कारण उपास गम्येयान कोई आदित्य का ध्यान करते उपासना करते विराट आत्मा समस्टि सुबसा विराट का उपासना करने वाले सूत्र हिण्यगर कारण कारण ब्रह्म का उपासना अक्षर शुद्ध ब्रह्म विभिन्न विभिन्न सो करने वाले भूयांस योगिना बहुत योगी विभिन्न उपासनों करने वाले इनमें से कथम श्रेयान श्रेष्ठ कौनी तथा योगिना योगिना सर्वेश मद्गतेनात्म श्रद्धावान् भजते यो मे युक्त मोम नाम सरात्मना। यो मां षाना यतच निर्धारण षष्टि युगि में श्रेष्ठ कू मद्गतेन अंतरात्मना यो मां श्रद्धा भजते स मे युक्त मत मद्गतेन अंतरात् मदगत मई गंतर आत्मा अंतर अंतरे आत्मा गंतकर्ण अंतर मदगत परमात्मा में जिसका अंतकरण समर्पित है मन लगा है ऐसे अंतरात्मगत है न अंतरात्म ये मान श्रद्धावान भजन जो श्रद्धा पूर्व भजन करता है मेरा ही भजन करता है काम से वहाँ सगुण होता निर्गुण हो निर्गुण जो नहीं कर पाता अक्षर सगुण भी करे जो मन पूरा लगा परमात्मा में लगा करके श्रद्धा पूर्वक भजन करता है वह सबसे युक्त तो में यो भगवत सगुण निर्गुण चेतसा श अनवर अनुसंधत्ते स युक्ता न मध्य अतिशय नुक्त श्री ईश्वर से भगवंत सगुण निर्गुण सगुण कार्य चिंता न करें अथा निर्गुण निर्गुण तो पड़े तो अच्छा है नहीं कर पाए तो सगुण तो करे किंतु जितने कितने चिंतन करता है देखना पड़ेगा निर्गुण हम चिंतन करते इतने कह करके थोड़े दस मिनट पंद्रह मिनट कर दे और दिन भर प्रपंच वो नहीं होगा कोई सगुण चिंतन करता है साकार चिंतन करता है किंतु लगातार चिंतन करता है तो वो सेट हो जाएगा सगुण हो निर्गुण हो यथोत न चेत मतगत अंतरात्मा ऐसे मन लगा करके सब छोड़ कर इच्छा छोड़ कर लगता है शब्द धान श्रद्धालु करे की सन अनवरतम अनुसंधप अनावरतम निरंतर दीर्घ काल निरंतर आदर पूर्व को बार बार चिंतन करे स युक्त नाम अतिशय नितुक्तम ना। श्रेन सबसे श्रेष्ठ है ईश्वर से अभिप्रति ईश्वर को अभिप्रति नहीं तो अभिप्राय अन्यथा होती परमात्मा का जो अभिप्राय अन्यथा नहीं वही जो कहते हुए अर्थात तो जो श्रद्धावा नो करे की निरंतर भजन करता है उसका मनो को पूरा परमात्मा समर्पित तो, वही श्रेष्ठ है भाष्य में योगी नाम अपनी सर्विशान जितने योगी ध्यान करने वाले रुद्र आदित्य आदि ध्यान प्राणा अलग अलग रूप से ध्यान करते है मदगत न मई वासुदेवी समाहित है न अंतरात्मना। अंतरात्मा अंतरात्मा तो अंतकर्ण ना परमात्मा समाहित अंतकर्ण लगातार उसी का ही चिंतन श्रद्धावान होकर भवन करता करता, चिंतन करता ये समय है तदन अध्या कर्मयोगे मर्यादां दर्शयता इसमें कहा संन्यास का तो हेतु कर्मयोग अरुक्षर योग कर्म का योगम आरूढ़ कर्म का योगा रूढ़ का तो योग में आरूढ़ होने के लिए कर्म चाहिए जो आरूढ़ हो गया तो समा समयासी तो संस के कर्म योग उसकी मर्यादा सीमा दिखाई जो योगा हो गया तब तक कर्म करना चाहिए और तो योगाढ़ होने के बाद कर्म त्याग करके योगाभ्यास करे ज्ञान अभ्यास करे सांगम योगम विवृणता योग भी, भी अंगों के साथ कैसे सर्व श्रवण ध्यान आदि करना है मनो निग्रह उपाय मनो निग्रह उपाय उपदेशना न निग्रह का उपाय उपदेश किया मनोनिग्रह कर चिंतन करना योग भ्रष्ट से और सर्व कर्म संस कर ध्यान अभ्यास किया ज्ञान में ज्ञान साक्षात का नहीं हो पाया योग से भ्रष्ट हो गया अंतिम काल में मन विचलित हो गया तो उसकी दुर्गति हो सकती है ऐसे शंका हुई योग प्रश्न से आतंतिक नाश शंका अवकाशम हम शीतलता आत्यंतिक अनाश की जो शंका है शंका का अवकाश को शिथिल कर दिया भगवान ने ऐसे शंका नहीं न ही कल्याण से दुर्गति में ते उसके लिए बता दिया फल है तम पदार्थ अभिज्ञ से ज्ञान सतुक्त त्व जो अभिज्ञ त्वम पदार्थ का पहले चिंतन करना है वाच्यर्थ समझे वाच्यर्थ कर लक्ष्यर्थ स्कूटस्त क्षेत्र को ले उसमें अभिज्ञ होने पर ही ज्ञान निष्ठ होगा तो पदार्थ अभिज्ञ ज्ञान अनुक्त वो ज्ञान अनिष्ठ होता है द्वारा भगवान क्या करते वाक्यर्थ ज्ञान मुक्ति साधित्ञान से मुक्ति मुक्ति तप्तम से आदि वाक्यर्थ ज्ञान से आम सिंह ब्रह्म अपी ज्ञान से मुक्ति इतना अध्यायन साधित इस अध्याय अष्टादश अध्याय में तीन सठ का क्या गया पहला शट का समाप्त हुआ ये तम पदार्थ निरूपण पर बीच में आएगा तत्व पदार्थ निरूपण पर यह तम पदार्थ निरूपण करने पर त्व पदार्थ अभिज्ञ होने पर ही वाक्यार्थ ज्ञान होगा और वाक्यार्थ ज्ञान से मुक्ति तम पदार्थ का विवेचन करने के लिए ही ये प्रथम अध्याय का निरूपण हुआ इसे तम पदार्थ का लक्ष्यार्थ को उसके बाद तत्पदार्थ का निरूपण करने के छ अध्याय तत्पदार्थ का निरूपण होने पर इसमें उपासना भी कहेंगे ये कर्म आ गया छह अध्याय तम पदार्थ निरूपण किया कर्मयुग भी कहा कर्मयुग सं हेतु बताया कर्म करना चाहिए युगारूढ़ होने तक तो ये भी बताया ये सध्याय में त्व पदार्थ पर कर्मयोग आये अब ये छह अध्याय में उपासना आए है तत्पदार्थ परमात्मा का स्वरूप निर्माण करते कहते कर उपासना रागे साठ अध्याय में तक तो कामहंस परिवजक ज्ञान पूज्य परमहंस परिव्राजक आचार्य पूज्यपाद आचार्य श्री शंकर भगवत कृत श्रीमद भगवत गीता भाष्य आत्म संयम योग ष्ठो अध्याय है